1F Grammar Me Tu Vo Ye Hum Tum Aap Ve Ye मैं हूँ तू है वो है यह है हम है तुम हो आप हैं, वे हैं ये है मैं गोपाल हूं वो छात्र है वे प्रोफेसर है आपका नाम क्या है क्या आपका नाम गोपाल है क्या आप प्रोफेसर हैं दिल्ली में छुट्टी पर आगरा से रामनगर तक अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्र लड़का लड़की पिता माँ माता आदमी औरत नाम, छुट्टी स्कूल कक्षा बाजार किताब घर रोशनी मेरा मेरी आपका आपकी मेरा घर मेरी कक्षा आपका घर आपकी कक्षा